अतः पिशेषात्मन विभुत्म सिद्धम आह अणु मध्यम नहीं हे तो तदाशेषा आत्मा विभू ये निश्चित नेवानुर नापि मध्यम आकाशवत्व तो आकाशवत्त निरंश श्रुतिसम श्रुति तस्मा महान आत्मा महानी हे एवकादे नणु ना पी मध्यम ना तो अनुपरिमाण है ना भी मध्यम परिमाण है, है महान ही महान कैसा है आकाशवत सर्वगत है जैसे आकाश सर्वव्यापक है ऐसे आत्मा भी सर्वगत है और आकाश जैसे निरवय है श्रुति सम्मत है नए के लोग आकाश को निरवय कहते है आत्मा निरंश है उसका कोई आंसर नहीं किसके श्रेय में थोड़ा किसके श्रे थोड़ा आंसर नहीं एक ही आत्मा सब के अंदर बाहर एक ही ये ये सूची सम्मत है, है। तस्मादीति तमण मह आकाशवत सर्वगत आकाशवत सर्वगत नित्य ऐसे सूत्रि आकाश जैसे सर्वगत भी और नित्य भी है ऐसे वेदांत मत में आकाश नित्य नहीं है उत्पत्ति होती है आकाश की किंतु न्याय मत में आकाश को नित्य माना जाता है और लोक में आकाश नृत्य प्रसिद्ध है वैज्ञानिक लोग कहेंगे आकाश का क्या नाश होगा क्या उत्पत्ति होगी तो इसे जैसे लोक में नित्य प्रसिद्ध है उसको लेकर के दृष्टान्त दिया आकाश के समान सर्वगत है और नित्य भी है आत्मा क्योंकि अन्य कोई नृत्य है ही नहीं आत्मा से बिना तो कैसे समझाएंगे तो आकाश को लेकर के नित्य तो न प्रसिद्ध आकाश है सर्वगत है इसी प्रकार आत्मा सर्वगत है और नित्य है सर्वगत कर्ण से सबके अंदर बाहर एक आकाश जैसे है, सबके अंदर बाहर एक ही आत्म चैतन्य है अलग अलग नहीं है केवल स्थल सर्ज में अंतकर्ण है उसमें आत्मा का चैतन्य का प्रतिबिंब होता है जिसको चिदाभा कहते हैं चिदाभास भिन्न भिन्न है फूल सर्ज भिन्न भिन्न होने से उसमें अंत करण सूक्ष्मिन्न भिन्न है और चिदाभास का भी भिन्न भिन्न है चिदाभास चेतन वैसे लगता है उसमें सो व्यापार हो रहा है अध्यक्ष जो चेतन है सब के अंदर बाहर एक ही निष्क्रिय है, है शांत है असंग इसमें कोई क्रिया नहीं होती है क्रिया से चिरा भाषा में शरीर में अंत करण चिदाभास, उसमें सब भेद दिखता है आत्मा में भेद नहीं एक ही निष्कलम निष्क्रियम शांतम ये निष्कल का कला है अवेव, निष्कल कर्ण निष्क्रिय है निरवध्यम निरंजनम शुद्ध है इतिगम प्रमाण ये एवं आत्मनो विभुत्व प्रसाद्य आत्मा विभु है ये सिद्ध किया गया साधन करके तिद्रूप निश्चे आत्मा चिद्रूप चैतन्य है चैतन्य रूप इसको निश्चय करने के लिए कावत विप्रतिपतिन दर्शे थी वहाद को दिखाते हैं विरुद्ध कथन कहते हैं चीन चयन धातु निष्पूर्व चीन चयन धातु से तुम क्रिया क्रिया प्रति हो जाता है निश्चे तुम ये में जनता मकारांत किन से अव्यय निश्चित करने को पहले वहादियों के विवाद दिखाते हैं तद्शे तो बहुधा कलह युध अचिदूपोचिदूप अचिदूपोचिदूप चिचिदूप इतना तद्धे बहुत यु तद विशेषे तुम बहुधा कलहम यायु आत्म के समय अनुमान कहने के बाद उसके विशेष में बहुत प्रकार कलहम ययु या प्रापण का लीट लगा प्रथम प्रसाद भोजन कलह का प्राप्त की बहुत प्रकार कोई कहता आत्मा अचिद रूप है जड़ है चेतन नहीं है अतः चिद रूप कोई कहता आत्मा चिद रूप है कोई कहते सिद्ध अचित रूप चिद भी है अचित भी है सिद्ध अचिद रूप इत्या तीन भी हो गया कोई कहकर जड़ अचिद रूप है कोई चेतन है कोई कहता सिद्ध अचित दोनों है ये कहेंगे अभी न आये लोग प्राभागर लोग जड़ मानते ये जानते थे सिद्ध रूप कहते हैं सांखे लोग इच्छित रूप कहेंगे और मीमांसागर कहते हैं भाटो मत औचित अचिद उभय ऐसे ही कहते हैं अचिद रूपत्ववादों मतम दर्शेती जो अचिद रूप आत्मा ऐसे कहने वाले उनका मत दिखाते हैं प्राभाकस्ताकिहुचिदात्मकाहुरचिदात्मका आकाशवद्रव्यत्मा आकाशवद्रव्यत्मा शब्दव तदुणस्थि शब्दवुणिराहुचि शाद्ध्र शाद्ध्र प्राभा प्रभाकर से प्रभाकर तब सेन हो गया प्रभाकर शब्द आदे प्रभा से आदेश से तब द्वितीय समाचार आधे बुद्धि होगी प्राभाकरा प्रभाकर से ही प्रभाकर मत अनुयायी मीमांसा में एक कुमार लट्ट है उनका शिष्य है प्रभाकर उनका मत कहीं थोड़ा भेद है प्राभा कर मत है तारकिकाश तर्क कुका मत में प्रहु रस्य अचिरात्मता अस्य आत्मा निक अचीरात्म का जड़ है आत्मा चेतन नहीं है अचीरात्म काम प्राह जैसे आकाश द्रव्य है ऐसे आत्मा भी द्रव्य है आकाशवध द्रव्यम आत्मा आत्मा द्रव्यम आकाशवध गुण गुणवत्वा आकाश में गुण है और द्रव्य है आत्मा में भी गुण है ऐसे आत्मा भी द्रव्य है आकाश को आत्मा को द्रव्य मानते है आकाश में शब्द गुण है शब्दवत तद्दुण स्थिति आत्मा का गुण है स्थिति चैतन्य चैतन्य आत्मा का गुण है ज्ञान आदि चैतन्य गुण है उसके योग से आत्मा को चैतन्य कहेंगे सर्वपत आत्मा जड़ है ऐसे नायक वैशिष्ट के लोग उत्तर हैं प्रभाकार भी प्रक्रियाम सत्प्रिया आकाशव द्रव्य आव्यम भविमर् गुणवत् अद आत्मा द्रव्यम भविमर् पक्ष आत्मा साध्य द्रव्यम हित्रे गुणवत्ति युणवत्म त्रव्यम यथाश आकाश में गुण हे शब्द और द्रव्य हे द्रव्य हे आत्मा भी द्रव्य होगा इस अनुमानम सूचितम शोक के द्वारा आत्मा न पृथ्वी आदि भेद साधक विशेष गुणम दर्शे थी पृथ्वी आदि से भिन्न है आत्मा भेद का साधक विशेष गुण एक विशेष गुण बताएंगे आत्मा में है जो पृथ्वी जल आदि में नहीं है जैसे आकाश में विशेष गुण शब्द है आकाश में विशेष गुण शब्द है और कहीं शब्द और में नहीं मानते आकाश में मानते वो जैसे शब्द रूप विशेष गुण से पृथ्वी से आकाश से भिन्न है ठीक है आत्मा में विशेष गुण चैतन्य चित्ती है इसलिए पृथ्वीवादी से भिन्न है पृथ्वी भेद साधक विशेष गुण लिखाते शब्दव तदगुण्चित अनुमान है आत्मा पृथ्वीवादी वो भी देते ज्ञान गुणवाद आत्मा को पक्ष बनाया उसमें तो सिद्ध करते पृथ्वीवादी भेद जैसे तर्क संग्रह में आया पृथ्वी तो भी इतरभ भीत गत्वा एवं तन्न एवं यदि न बीतते न तद गंधवत यथा जलम अनुमान जो करते हैं लक्षण करते हैं, तर्क में किसी का लक्षण करते हैं, लक्षण का प्रयोजन है व्यावृत्ति व्यवहार व्या लक्षण प्रयोजन व्यावृत्ति है भेद भेद ज्ञान होगा और व्यवहार होगा ये लक्षण का प्रयोजन है गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण किया उसका प्रयोजन है जहाँ गंध ग्रहण होता है वो पृथ्वी से व्यवहार करना शब्द प्रयोग यम पृथ्वी की व्यवहार तब्या चाहिए एक व्यवहार शब्द प्रयोग और एक भेद ज्ञान जो लक्षण है वही हो जाएगा हेतु पृथ्वी इतरिद्य अन्य से भिन्न है क्योंकि गंध है जो इतर से भिन्न नहीं इतर जल तेज वायु आदि उसे जो भिन्न नहीं उसमें गंध नहीं रहता है पृथ्वी में गंध है इसे जल तेज जलवायु आदि से पृथ्वी भिन्न है इस तरह भेद ज्ञान होता है ठीक इस प्रकार भी आत्मा में भेद ज्ञान होगा आत्मा पृथ्वी आदि से भिन्न है ज्ञान गुणपात, ज्ञान गुण यश्य सज्ञान गुण बहु कुछ ज्ञान गुण वाला होने से जहाँ साध्य नहीं रहेगा वहाँ हेतु नहीं रहेगा ये व्यक्ति अनुमान है वो त्ञान गुणी नृथ्वीवादी से भिन्न नहीं, से नहीं, से नहीं। से है पृथ्वीवादी से भिन्न नहीं को अनुब्ताओ पृथ्वीवादी से भिन्न नहीं है पृथ्वी त्ञान गुणों पृथ्वी से भिन्न है पृथ्वी भिन्न नहीं यथा पृथ्वीवादी पृथ्वी को दिष्टान दे दिया अनुमान दस्टविन ये केवल व्यक्ति अनुमान है तर्क संग्रह आया पृथ्वी गंधवत्वाद इसी प्रकार है ज्ञान गुण जो इतर से भिन्न नहीं है वो ज्ञान गुण वाला नहीं है जैसे पृथ्वी जल उज्ल जा। इसी प्रकार आत्मा इतर से भिन्न सिद्ध हो जाएगा ज्ञान गुण के द्वारा so, तस्वेगुणराण आह त आत्म आत्मा का अभीगुण विशेषगुण विशेष विशेषगुण विशेष गुणातराणी मयूरव्यवश का समय अन्य विशेष गुण कहते हैं इच्छा द्वेश प्रयत्च इच्छा धर्म सुखा सुखे सत्सकाराच तईते गुणशिवीरिता धर्म सुखा तत्कारा तत्शते गुणाशीतिवीता इच्छा देश प्रयत्न धर्म अधर्म सुख असुख का दुख और सं ये सब तदगुणा कितिब चैतन्य जैसे गुण है ये भी गुण है ज्ञान इच्छा देश प्रयत्न ज्ञान कितने चार। धर्मा धर्म कितने सुख दुख आते। और संस्कार न हो गया न के बाद सामान्य गुण पांच है संयोग विभाग आगे क्या? संख्या संख्या संख्या, संख्या आदि संख्याख परिमाण, क्यामा परिमाण, पत्व संयोग विभाग, विभाग, संख्या, परिमाण, संयोग ये पांच है शब्द द्रव्य में शब्द द्रव्य में संख्या है परिमाण है पृथत्व है संयोग है विभाग है ये पांच हो गया सामान्य गुण ये पांच सामान्य गुण और ये न ऐसे चौदह गुण है चतुर्थ चौदह गुण वाला है जीवन में चौदह गुण है जीवात्मा में परमात्मा में आठ गुण है चौदह महेश्वर स्टौ आठ गुण है तीन तो ज्ञान ईचा प्रयत्न ईश्वर में है नित्य क्या क्या गुण नित्य है ज्ञान इच्छा प्रयत्न कितने में और पांच सामान्य गुण संख्या परिमाण पुथक स्वयं विभाग कितने हो जाएंगे आठ आथ। गुण ईश्वर में जीवात्मा में कितने हैं चौदह गुण है, है। इस श्लोक में ज्ञान नहीं कहा गया ज्ञान तो पूर्व श्लोक में कह दिया चित्ती चैतन्य इसमें नौ गुण कहे गए और आठ गुण देखिए ज्ञान मिलकर नौ हो जाएगा ये विशेष गुण है और जो पांच गुण है संख्या परिमाण पृथ्वी तो विभाग ये सामान्य गुण क्योंकि सब द्रव्य में यहाँ विशेष गुण का नाम लिया व्यक्ति से आत्मा का भेद सिद्ध होता है तत्संस्कार का भावना अनुभव जन स्मृति हेतु भावना अनुभव से जो संस्कार होता है स्मरण का हेतु वही संस्कार को भावना नाम कहते आत्मा का गुण है ऐसा गुणा नाम उत्पत्ति विनाश कारण माह गुणों की उत्पत्ति होती है हो और विनाश होता है उसका कारण उत्पत्ति विनाश कार्य कार्य है।, है तो उसका कारण होना चाहिए उत्पत्ति विनाश <coughs> गुणों का, का होता है तो उसका कारण कहते का हैं आत्मनो मनसा योगे सादृशवशत गुण सादृश वसो गुण जलीये जायते प्रलीये सुषुक्शया सुसुक्त दृश्य संशया आत्मे सादृश वचु जलीये सुषुक्शया आत्मनो मनसा योगे आत्मन आत्मा का मन के साथ योग होने पर आत्मन संयोग ये कारण मानते है ज्ञान इच्छा सुख दुखादि उत्पत्ति के लिए आत्म मन संयोग कारण है आत्मा का मन के साथ योग होने पर गुणा जायंत गुण की उत्पत्ति के लिए किसी भी कार्य के लिए अदृश्य कारण है तो ज्ञान सुख दुखादि उत्पत्ति के लिए भी अदृश्य कारण है अदृष्ट है पुण्यपाप कर्म जन्य अदृष्ट होता है तो अवस्दृष्ट अवश्य अपने अदृष्ट के कारण ही गुण उत्पन्न होते हैं जिसमें ज्ञान सुख दुख होगा अपने अदृश्य से किसको सुख मिलता है अपने पुण्य कर्म का फल भो करता है किसको दुख मिलता है तो अपने पाप कर्म का फल होता है जब आपको कभी कष्ट होता है कोई कुछ बोल दिया कटुबह दिया किसी प्रकार कष्ट हुआ तो उसमें सोचना मेरा ही ये पापकर्म का फल है निमित्त तो कोई बनेगा तो उसका फल मिलेगा अलग ही कोई धक्का दे दिया धक्का दिया तो उसका फल तो उसको भोग गया कर्म का फल उसको भोगना ही पड़ेगा किंतु आपको जो धक्का के द्वारा कष्ट हुआ आपके पाप कर्म का फल है जब सुख मिलेगा जागृत अवस्था में, में हो स्वप्न में हो पुण्य का फल है और दुख मिलता है तो पाप का फल है पुण्य पाप का फल ही भोगना पड़ता है अदृष्ट होता है कारण तो अदृष्ट से ही सुख दुख इच्छा दुष्दादी होते हैं अवस्था और सत्तो गुणाय अथवातेन हो जाते हैं इच्छा देश सुखद कुछ नहीं रहता है क्योंकि अदृष्ट संख्या जब अदृष्ट फल देने के तैयार होगा जाकर सपने में फल देगा अदृश्य समाप्त होने पर ही सुशुत हो जाता है सुस्वती अवस्था में ये इच्छा देश सुख दुख देने वाले अदृश्य हो तो नहीं होने से उस समय गुण लीन हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं कारण अवस्था में रहते हैं अथवा अथवां से सुते, अदृश्य संख्या अदृष्ट के नाश हो जाने से आत्मन इत्य टीका में आत्मनो अवश्य आत्मन मनसा योग इत्यान्वय अदृष्ट से ही आत्म के साथ मन का योग होगा तब गुण उत्पन्न होते अदृश्य समाप्त होने पर आत्मनसा योग नष्ट हो जाएगा गुण <monitoring> भी नष्ट हो जाएंगे तो दुछते दुछते ये नया का मत है प्राधाकर ये है आत्मा जड़ कर्मते आत्मन रूप है ये चल रहा है आगे शंका है आत्मनो चिद्रूपते रूप कथम चेतन भगन तो आत्मा को चेतन सो मानते यदि आत्मा अचिद्रूप है जड़ है फिर चेतन कैसे मानते है पथरा भी जड़ है और जीवात्मा है ये चेतन है यही तो जड़ चेतन लोगों में माना जाता है आत्मा को भी जड़ आपको होते हो तो फिर चेतन कैसे माना जाता है ये तो आशंका है यहाँ तक शंका कर नहीं उत्तर देते हैं तार्कि प्रभा कर मतलब यही चित्ती मतवाद्वित चैतन्य के संबंध से चेतन होता है जिसमें चैतन्य होगा चेतन है चित्ती मत उसमें है उत्पन्न होते है चिट्ती चित्ती चैतन्य ज्ञान चिति उत्पन्न होने से चेतना हो गया चिती मचेतनोतनोयेष प्रयत्नवान्या धर्म धर्मो कर्ता भोक्ता दुखाधि भोक्ता चित्तीमत्वाद अयम चेतन आत्मा तो जड़ है चैतन्य के संबंध से चेतन होता है आत्मा इच्छा द्वेश प्रयत्नवान इच्छा चेतन क्योंकि आत्मा में इच्छा है द्वेश है प्रयत्न होता है इसलिए चेतन है सार धर्मा धर्म यु करता धर्मा धर्म अधर्म का करता है ईश्वर भी आत्मा है किंतु उससे विलक्षण है ईश्वर धर्म अधर्म नहीं करता है जीव ही धर्म करता है और भोगता भी है जो कर्म करेगा उसके फल उसको भोगना पड़ेगा पुण्य पाप कर्म पाप कर्म के फल अवश्य ही भोगना पड़ता है पुण्य कर्म का फलो पाप कर्म का अवश्य भोगना पड़ता है जीव करता है तो भोगता ही होगा दुखादिमहत्व तो दुख सुख प्राप्त करता है तो जीव भोगता है ईश्वर करता भुगता नहीं धर्म धर्म नहीं करता है ईश्वर में सुख भी नहीं वैसे के सुख दुख चित्रम थी आत्मन चेतनते हेतुअ आत्मा चेतन है दूसरा हेतु इच्छा द्वेश प्रयत्नवान इच्छा देश प्रयत्न होने से आत्मा चेतन है तीश्वरा वैलक्षण नीव से आत्मा ईश्वर से विलक्षण कहते सर्माधर्म करता जीव धर्माधर्म का करता है और भुगता भी है सुखद तो, है इसलिए ईश्वर से विलक्षण है ओम या धर्मयोगा पूर्णमद पूर्णमितूर्ण मुदश्यसे पूर्ण से पूर्णमादा पूर्णमेवश्य ओम शांति शांति शांति